अब तक से करहाता हुआ पुषकर उठकर खड़े होने की हिम्मत जुटा रहा था किसी तरह ऐसी इतनी हिम्मत के तुमने सीनियर ऑफिसर आरोप हाथ उठायाैना पहले बड़े ध्यान ऐसी पुष्कर की सारी बातें सुनी फिर जैसे ही पुष्कर ने बोलना बंद किया तुरंत ही नैना ने अपने बगल में पड़ी चेयर हवा में उठा ली विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़ लिया रुको रुको ये क्या ये क्या तुम तुम तो मुझे भी मार रही हो विक्रांत जानबूझकर खुद को पीछे धकेलते हुए पुष्कर को जोर का धक्का दे दिया पुष्कर फिर से लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा फिर जैसे ही पुष्कर नीचे जमीन पर गिरा विक्रांत भी उसके सीने में कोहनी धसाता हुआ गिर पड़ा ओह मुझे भी धक्का दे दिया विक्रांत ने फिर से अपनी एक्टिंग चालू कर दी उधर सीने में विक्रांत की कोहनी धसने से पुष्कर फिर से दर्द से चीख उठा पहले वो नैना को समझ नहीं आया कि विक्रांत क्या कर रहा है लेकिन जब उसे समझ आया तब उसके चेहरे पर भी मुस्कान छा गई नैना विक्रांत की तरफ देखकर कर मुस्कुराने लग गयी लेकिन अभी भी उसकी मुस्कान इतनी नॉर्मल नहीं थी कि बाकी इन्वेस्टिगेटर्स भी नॉर्मल होकर उससे बात करने की हिम्मत जुटा सके आज नैना ने अपना रौद्र रूप सबके सामने दिखाया था उसे देख तो यही लगता है की आने वाले कई दिनों तक उसके खौफ का असर यहाँ दिखाई पड़ता रहेगा विक्रांत को लगा की इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने ऐसी कोई हल नहीं निकलेगा बल्कि नैना और उसकी मुश्किल ही बढ़ेगी तो वो किसी तरह से नैना को पकड़कर यहाँ से दूसरे रूम में ले गया नैना के यहाँ से जाने के बाद ही इन्वेस्टिगेटर्स ने पुष्कर और चेतन का हाल जानने की हिम्मत की नैना शांत हो जाओ शांत हो जाओ इस तरह से गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं है विक्रांत ने नैना को समझाते हुए कहा वैसे विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी किसी को इस तरह से समझाएगा हमेशा ये होता है कि उसे गुस्सा आता है और कोई दूसरा आकर विक्रांत को शांत कराने की कोशिश करता था लेकिन आज वो खुद किसी के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश में लगा हुआ था विक्रांत ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कोई टीम हेड पुष्कर को इस तरह से पीट सकता है और वो भी पुलिस स्टेशन के भीतर और सभी पुलिस वालों के सामने नैना ने आज जो कर दिखाया था उससे विक्रांत अंदर तक खिल गया था अब नैना नहीं बचेगी खत्म सब खत्म राघव ने घबराहट के साथ अपना सिर पकड़ते हुए कहा टीम हेड पुष्कर सर को पीट दिया वो भी पुलिस स्टेशन के भीतर ही हे भगवान नैना मैडम का दिमाग खराब है क्या अब तो ये गई इनकी नौकरी खत्म हाँ बिल्कुल सही बात टीम बी के राजीव ने भी राघव की बात में सहमति जताते हुए कहा और देखो नॉर्मल पीटा भी नहीं है सिर खोल दिया है जब ब्यूरो चीफ साहब और अन्य ऊंचे अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी फिर देखो क्या होता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने मेरी प्राइवेसी ब्रेक करने की कोशिश की थी मेरा पूरा डेटा डिलीट कर दिया जब हम लंच कर रहे थे तभी ये लोग आए थे मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने मेरा कंप्यूटर छुआ है अब अगर इन्होंने ये मार खाने की बात बाहर निकाली तो फिर इन्हीं के लिए ज्यादा दिक्कत होगी नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अरे बिल्कुल ठीक किया तुमने सालों ने मेरा भी सारा डाटा उड़ा दिया है मैं मैं तो खुद ही इन हरामियों का मुंह तोड़ना चाहता था दिमाग खराब कर दिया सालों ने विक्रांत को खुद से सहमत देख नैना को थोड़ी खुशी हुई वो आज विक्रांत को अलग ही नजर से देख रही थी विक्रांत और नैना के ख्याल आपस में मिल रहे थे इस बात से विक्रांत बहुत खुश था वो तो शुरू से चाहता था कि नैना किसी भी हालत में पुष्कर या चेतन से दोस्ती ना रखे लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि भगवान इतनी जल्दी उसकी बात सुन लेंगे जिस बेरहमी से आज नैना ने पुष्कर और चेतन को पीटा है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये दोनों अब इस जन्म में कभी भी नैना के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेंगे अब तक ऑफिस में लड़ाई झगड़े की खबर सुनकर डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली और नए ब्यूरो चीफ पियूष रंजन भी पहुंच चुके थे वो दोनों ऑफिस में मारपीट की बात सुनकर दंग रह गए उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक लेडी ऑफिसर ने दो दो सीनियर ऑफिसर को पीटकर घायल कर दिया है उन दोनों ने अपनी नौकरी पीरियड में आज तक ऐसा मामला कभी नहीं देखा था कि किसी जूनियर लेडी ऑफिसर ने अपने सीनियर को ही पीट डाला हो जब उन दोनों ने पूरा मामला सुना तो वो सन्न रह गए उनका कहना था की सभी इन्वेस्टिगेटर्स के पास सारा डेटा डिलीट करने का ऑर्डर हायर अथॉरिटी का ही था और पुष्कर को इसकी जिम्मेदारी दी गयी थी वो हायर अधिकारियों के कहने पर ही सभी के पास से मंजू के, के केस के डेटा क्लियर कर रहा था ऐसे में नैना की हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर पर हाथ उठाया नैना जाता है ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन ने नैना को डांटते हुए कहा वरिष्ठ अधिकारी पर तुम कैसे हाथ उठा सकती हो अगर ये बात बाहर चलेगी तो हमारी ब्रांच की कितनी बदनामी होगी इसका अंदाजा भी है तुम्हें और इससे तुम्हारे जूनियर जूनियर पर क्या असर पड़ेगा यह भी नहीं सोचा तुमने सर मैंने रूल के हिसाब से ही काम किया है नैना ने बड़े शांत ढंग से जवाब दिया अब तक उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका था उसने आगे कहा सर बिना किसी नोटिस के मेरे कम्प्यूटर से छेड़छाड़ की गई उसमें पड़ी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी गई अगर ऐसा करना ही था तो रूल के अकॉर्डिंग मुझे पहले से ही नोटिस दी जानी चाहिए थी सर मेरी निजता का उल्लंघन किया गया इस वजह से मुझे ये एक्शन लेना पड़ा और संविधान के आईपीसी धारा के तहत आप लोगों ने एक पुलिस ऑफिसर की गोपनीयता को भंग करने की कोशिश की है भारतीय संविधान के आईपीसी एक्ट के तहत आप लोगों ने पुलिस ऑफिसर द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस की भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है जिसके लिए अगर मैं आप लोगों आरोप केस कर दूँ तो आप लोगो को जेल भी जाना पड़ सकता है ने इतना कहने के बाद ब्यूरो चीफ को ये चेतावनी भी दे डाली की अगर पुष्कर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो भी कोर्ट जाकर उनके सबके खिलाफ केस कर देंगी नैना ने तो ब्यूरो चीफ पियूष पर भी केस करने की धमकी दे डाली नैना की सारी बात प्रॉपर सबूत के साथ सच थी। उसने खुद के द्वारा पुष्कर और चेतन पर किए गए अटैक को कानून रूप से भी सही प्रूफ कर दिया था नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन के लिए भी ये बेहद अनूठा केस था इससे पहले आज तक कभी किसी भी जूनियर ऑफिसर ने उन्हें इस तरह का कानूनी ज्ञान नहीं दिया था वो नैना के बेबाक तर्क को सुनकर दंग रह गए एक ब्यूरो चीफ के तौर पर अपने से जूनियर ऑफिसर द्वारा इस तरह से रूल पढ़ाया जाना उनके लिए बेहद शर्म की बात थी नैना ने तो उन्हें कोर्ट तक सीट के ले जाने की धमकी दे डाली थी पीयूष ने भी आज ही डीएन नगर ब्रांच पर ब्यूरो चीफ के तौर पर ज्वाइनिंग की है और यहाँ पहुंचते ऐसी स्थिति का सामना उसके माथे ऐसी तो पसीने छूटने लगे थे वो जानते थे की नैना कुछ भी कह रही है सब कुछ कानून सही है लेकिन फिर भी उन्होंने खुद की इज्जत को बचाने के लिए नैना को डांटते हुए कहा लेकिन फिर भी इस तरह से सीनियर ऑफिसर आरोप हाथ कैसे उठा सकती हो? हूँ फिर से कानून बांचना शुरू कर दिया सर संविधान के आईपीसी एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो पुलिस एविडेंस की सुरक्षा के लिए जरूरी एक्शन ले सकती है सो तो मैंने रूल के हिसाब से ही उन दोनों पर अटैक किया अब तो ब्यूरो चीफ के पास कहने को भी कुछ नहीं बचा था पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन लाल लाल आंखों से कुछ पल तक नैना को तरेरते रहे और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़कर चले गए उनके पीछे पीछे ही उनके साथ में आए हुए दूसरे ऑफिसर भी चले गए ऑफिस में मौजूद सभी पुलिस वाले नैना की बहस सुनकर दंग रह गए उन्होंने एक ही पल में ही नैना का एक्शन देख भी लिया था और साथ ही उसकी नॉलेज भी देख ली सभी नैना की बॉडी स्ट्रेंथ और माइंड स्ट्रेंथ दोनों का प्रदर्शन देख कर सकते में आ गए विक्रांत खुद नैना का ये वकील वाला रूप देखकर दंग रह गया वो सोच में पड़ गया कि आखिर इस लड़की को भगवान ने किस मिट्टी से बनाया पहले तो दो दो सीनियर और वो भी मेल ऑफिसर को पीटकर रख दिया और फिर अब ब्यूरो चीफ को भी कानून पढ़ा डाला हे भगवान लोग कहते हैं कि पुलिस और वकील से हमेशा बचकर रहना चाहिए लेकिन ये तो पुलिस होने के साथ साथ वकील भी है